भाइयों और बहनों आज आपस आपस में कुछ बातें चल रही है, वो अच्छा नहीं लगता है। जैसी शांति आप लोग सब रखते हैं ऐसी ही शांति रखनी चाहिए दूसरा अभी बच्चों को तो क्या कहा जाए लेकिन बच्चों को भी अगर मैं समझा सकता हूँ तो कहना चाहता हूँ बच्चों को इस तरह से गोलमाल नहीं करना चाहिए आवाज नहीं करना चाहिए वो तो माता ही सिखा सकती है माता ऐसी तालीम दे सकती है बच्चों को कि जिससे बच्चे अगर कोई ऐसे मजमे में चले गए तो कुछ आवाज़ न करें वो सीख सकते हैं इतना में माता को सबको बटाना चाहता हूँ अगर वो बच्चे ऐसा नहीं सीखते हैं तो मैंने तो कह दिया है कि तब माता को दूर से सुनना चाहे पर अभी तो ये चलता है ये ये लाउड स्पीकर भी है रेडियो भी है तो कहीं से भी माता सुनना चाहती है तो सुन सकती है ऐसी मेरी विनती उनसे है अब मैं बोलता हूँ बास लफा तो पंद्रह मिनट से आगे नहीं बढ़ता हूँ बास लफा बीस तो हो जाती है लेकिन परसों में ख्याल है के बीच से भी मैं आगे चला गया लाचार था सब चीज मुझको कहना था और मैं मैं बोलता तो इस रेडियो के लिए नहीं मैं बोलता तो तो आपके लिए, और आप तो मेरे सामने हैं, उनको उनका दिलों पर असर डालने के लिए जो मैं समझ लू उसको मैं न कहूं तो वैसे मैं कैसा करूँ और ऐसे तो मैं बना नहीं हूँ जिससे पहले से ऐसा इकरार कर कि मुझको यहाँ से सारा हिंदुस्तान को सुनाना है जैसे मैं वहाँ चला गया था ना ब्रॉडकास्ट का जो महल है वो तो महल है वहाँ चला गया तो मैं समझ गया कि वहाँ तो मेरे सामने तो कोई थे ही नहीं वो तो चार पांच एरियो ही थे तो उनको सुनाना नहीं था मुझको तो कुरुक्षेत्र में जो ढाई लाख लोग थे उनको सुनाना था उसके मार्फत जो सुनना चाहे वो दूसरी बात है तो इसलिए मुझको तो इतना ही कहना होगा कि जो रेडियो चलाने वाले हैं वो मुझको क्षमा करेंगे कि अगर मैं 15 मिनट से आगे चला जाता हूँ कोई भय कि जिससे 15 मिनट से भी अगर वो जा सकते हैं तो भला नहीं तो इस नाम पड़ेगा दूसरा पे क्या करो वो तो हुआ अभी आज एक भाई मुझको लिखते हैं अच्छा है कि जिससे हक अभी इस भाई को कहना चाहिए कि वो खुद क्यों इसमें हिंसा करते हैं और मुझ गरीब पर हिंसा इतनी कटे हैं कि वो पेंसिल में लिखा है और पेंसिल में लिखते हैं तो पीछे में पढ़ने नहीं पाता हूँ पेंसिल अगर ऐसी रहे कि तो साफ हो जाए और उसमें बहुत काले अक्षर रहें तब तो मैं पढ़ सकूँ लेकिन लिखना ही चाहिए स्ाही से लेकिन उसका मतलब तो मैं देख सकता हूँ कि जिससे एक हमको हक न मिले तो हमारे उस हक के लिए क्या हिंसा का मार्ग भी नहीं लेना चाहिए हिंसा से हक हम नहीं ले सकते हैं तो मुझको ये कहना होगा कि हिंसा से कुछ मिल ही नहीं सकता है हाँ तो लगता तो है कि एक बच्चा है उस उसके हाथ में रुपया है उसको दो चार तमाचा लगा दिया वो बच्चा मेरे सामने क्या करेगा तो मैंने उसके पास रुपया तो छीन लिया वो तो छीन लिया वो तो मुझको मीठा लगता है लेकिन मैंने कितना गमाया उसका तो वो बच्चा बेचारा क्या करेगा लेकिन मेरा दिल तो मुझको चुभेगा कर मैंने क्या किया इस बच्चा को इस तरह से मारा और मार पीट करके उसके पास से रुपया लिया जेवर लिया वो करते हैं ऐसे लोग ऐसे पाजी लोग दुनिया में भर में पड़े हैं तो जैसे मैं वो नहीं कर सकता हूँ और मुझको कोई हक नहीं है कि उसके पास से छीन लेना लेकिन हाँ ये कहो कि मुझको हक है कि अब यहाँ बच्चे हैं वो आवाज करते हैं तो मैं उसको बाहर चुप रहूं वो मेरा हक तो हुआ लेकिन वो चुप नहीं हो सकता है और अगर मैं चुप चुप रखा भी सही उसको मार पीट करके मार डाला तो भी तो उसका नतीजा तो मेरे लिए तो बहुत बुरा होगा इसलिए मैं कहता हूँ कि हिंसा से हम हक भी नहीं ले सकते हक अगर लेना है तो एक ही तरीका है और जो मैंने तो प्रकट कर लिया है और पीछे सबने सबको पसंद पड़ा वहां तो लिखा था ऐसा के के क्या हो सकते हैं और हक के लिए क्या करना चाहिए उसके जवाब में मैंने लिखा कि हक लोगों के पास कुछ है ही नहीं जिसके पास फर्ज नहीं है उसके पास हक नहीं है अर्थात सब हक जितने हैं वो हक अपने फर्ज में से निकलते हैं तो वो तो मैं हक नहीं रहता है वो तो यही कहो ना कि मुझको मैं फर्ज अदा करता हूँ उसका नतीजा मिल जाता है वो नतीजा में मुझको हक मिलते हैं जैसे है कि कि मैं मैं खाता हूँ खाने का अगर धर्म है तो खाता हूँ शौक के लिए तो मुझको मरीज पैदा होने वाला है कुछ न कुछ लोग मुझको होगा लेकिन मैं खाता हूँ धर्म समझ और मुझको ईश्वर का नाम लेना है दुनिया की सेवा करना है तो उसमें से मुझको एक हक मिल जाता है क्या मिल जाता है कि मुझको पीछे वो खाना तो है लेकिन सेवा करने का हक मुझको मिल जाता है उसको हक कैसे कहें वो आप कह सकते हैं लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि विचार करें तो वो हक होता है इसी तरह इसमें मैं मजदूर हूँ तो मुझको तो पीछे आठा न मिलते हैं दिन भर में तो तो मैं हक से लेता हूँ ना हक आया आठाना लेने का कि मैंने मजदूरी की उसमें से मैं अगर सोता रहू काम न करूं और पीछे मैं आठाना लू तो आठाना मैंने हक से नहीं लिया है मैंने उसके पास से छीन लिया मेरा जो सरदार है वो सरदार डब गया कि अगर वो मेरा काम नहीं करेगा हमेशा के लिए छोड़ देगा तो मैं क्या करूँगा तो इसलिए लाचारी सब उसको आठाना दे तो सही लेकिन वो मैंने हक से नहीं लिया हक तो तभी होता है कि जब मैं मैंने जो मजदूरी करने का इकरार कर लिया है वो मजदूरी में दिल से करता हूँ अर्थात मन से वाचा से कर्म से मैं करता हूँ मैं मेरा श्रद्धा है उसका बिगाड़ता हूँ और बिगाड़ता हूँ तो भी वो श्रद्धा तो मुझको धोखा में पड़ा है देखता नहीं है इसलिए मैंने उसमें से उसको धोखा दिया और आठाना ले लिया पैसे कल दूसरे एक रुपया पाते हैं तो मैं कहता हूँ मुझको एक रुपया चाहिए तो वो तो हक से नहीं मिल सकता है मैं एक रुपया ले सकता हूँ कैसे उनसे मैं मिन्नत करूँ क्या आपको एक रुपया देना चाहिए कि देखो दूसरे सब हैं तो वो तो एक रुपया पाते हैं तो मुझको एक रुपया नहीं से पंद्रह आना तो दे लो तो तो मैं वक्त कर सकता हूँ तो मुझे तो गाली तो लेता ले भगा देता ले है कि जाओ नहीं देता है में काम करना है तो करो नहीं करो तो मुझको क्या करना चाहिए मैं क्या उसका माल जला दूँ उसका काम को मैं रोक लूँ वहाँ या तो मैं वहाँ धरना लगा दूँ वहाँ में फाका करूँ और कहूँ कि मुझको एक रुपया देना ही पड़ेगा तो वो तो मेरी हक की बात की वो मिल नहीं सकता है और मिला तो भी वो मुझको आखिर में खा जाएगा तब मैं क्या कर सकता हूँ तो मैं इस्तीफा दे सकता हूँ कि मैं आठाना में नहीं मजदूरी कर सकता हूँ अब चाहे वो करें और तो, तो शराफत की बात होगी इसलिए मैं कहूँगा कि जो कुछ भी हम करना चाहते हैं वो शराफत से करें तो शराफत में यही आ जाता है कि हम अपना धर्म का पालन करें और फर्ज को अदा करे तब तो हम सब कोई कर सकते हैं एक तो उस भाई को जवाब तो की कोशिश कभी करना ही नहीं चाहिए इससे दुनिया चलती तो है लेकिन दुनिया बिगड़ती भी है लम्बा क्या बनाकर आपको बताना चाहता था मैं जो आज कहना चाहता था वो तो मैं आपको ख्रिश्चियों के लिए तो कहा अभी आज मैं आपको हरिजनों की बात सुनाना चाहता हूँ तो वो तो हमारी शर्म के लिए है रोहतक में और जिला में कहो कि वहाँ हरिजन तो हर जगह पे पड़े हैं तो वहां हरिजन कहते हैं पहले बी था ऐसा तो वहां तो जात लोग पड़े हैं शायद आहिर लोग भी पड़े हैं उसी जगह पे हलते हैं तो उनके दिल में कुछ ऐसा ही हो गया है कि वो हरिजन वो तो हमारे गुलाम है तो उनके पास से तो जो कुछ काम लेना है हम लेंगे और पीछे वहां भी जब वो हक्की बांटा जाए हक से लेंगे क्योंकि वो तो हरिजन है ना तो वो तो जन्म से ही हमारी गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं उसको पानी चाहिए तो पानी हम दे तो पिए न दे तो, तो प्यासे रहे खाना चाहिए हम दे तो और नहीं तो भूखो रहे और डरमाया दे तो हम दे तो ठीक है और न दिया तो वो हमसे हक से कुछ ले नहीं सकते हैं तो इसको तो मैं मानता हूँ तो अंग्रेजी सल्तनत चलती थी तब भी ये करता था लेकिन अब तो वो चीज ज्यादा बन गई है तो हरीजण बेचारे वो तो गरीब रहते हैं मेरे पास आ गए हमारे पर तो आज ऐसी गुजर रही है उसका कोई इचारा है हम कुछ कर सकते हैं कि हम हमको तो अभी गुलामी में ही रहना चाहिए कि हम मर जाएं कि वहां से लोटक तो जिला को छोड़ दें क्या करें अभी वो छोड़ भी नहीं सकते ये एक समझने एक बात है क्योंकि वो तो भी मारे उसको कि जाते हैं कहा रहते हैं कि और इतना काम करते हैं कि नहीं क्योंकि वो छोड़ दे बिल्कुल तब पीछे इसी बात पैदा जा हो जाते उसका काम बिगड़ जाता है और वो तो कभी करने वाले नहीं है इसलिए उनका काम तो बिगड़ता है लेकिन हरिचंद को तो गुलामी ही करना है ऐसा हो जाता है तो मेरे पास आ गए वो तो बिचारे वो मजरसा में पढ़ते हैं कोई तो बहुत आगे पढ़ते हैं कोई छोटा ही थोड़ा सा पढ़े पढ़े हैं लेकिन पढ़ते हैं और, और काम भी सीखते हैं उद्योग भी सीखते हैं तो वो तो उनकी बात हुई लेकिन वो लोग जो उनको ताराज कर रहे हैं उनका चाकह है। तो मैंने आपको ख्रिस्तियों का तो कहा अब भी हरिजनों पर अभी तो ऐसा हो गया ना कच्चा अंग्रेजी सत्र चलती थी तो कभी तो ह, ह, हम हमको मारपीट कर सकते थे हमको दंड कर सकते थे अभी हमको आज कौन दंड करेंगे हम सबको दंड ले सकते हैं और हमको अगर जज के सामने ले जाए तो जज को हम डरा देंगे जज हमको क्या करने वाला था ऐसी टकब्बरी हमारे में पैदा हो जाए तो उसका नतीजा यही आ जाता है कि वो हरिजन है वो तो तबाह होते हैं तो मैंने उनको कहा कि आप बापा साहब के पास जाइए बापा ने तो सारा जन्म मुझको दिया है इसके लिए और आदिवासियों के लिए तो उनके पास जाएं तो वो बेचारे चले गए वहां और पीछे मुझको कहा कि बापा तो हमारे लिए कुछ कर नहीं सकते है तो मैं तो समझ गया हूँ क्या कहना चाहते थे तो बापा तो आगे बापा मुझको सुनाए यहाँ ही बैठे लेकिन उनको मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि आप जाइए और पीछे डॉक्टर गोपी वो तो आज तो प्रधान बन गए हैं इसलिए वो काम तो जैसा पहले देखते थे क्योंकि पहला तो हरिजन सेवक संघ काम सब वो देखने वाले थे ऐसे दूसरी भी चीजें पड़ी थी तो आज आने वाले थे तो मैंने उनको कहा कि मैं उनसे मिलूंगा मैं उनसे तो मिला और वो कुछ करेगी भी फिर भी वो न करें ऐसा तो नहीं है लेकिन आखिर में अगर वहां लोग जो जादीन बन गए हैं और उनको मजबूर कर रहे हैं वो ऐसे हठीले बने तो आज हमारे पास अंग्रेजी सल्तनत तो नहीं है और अंग्रेजी सल्तनत के जैसा तो हम कर भी नहीं सकते हैं तो वो भी क्या करने वाले हैं इसलिए मैंने तो सोचा कि आज की शाम है उसमें आपको मैं हरिजनों की जो कर्ण कथा वही सुनाऊंगा कि अगर इतना भी हम नहीं कर सकते हैं के जिसमें तो हमारा धर्म पड़ा है कर्म पड़ा है कि उनको जो आज तक हम छूट मानते आए हैं गुलाम जैसे मानते आए हैं वो तो हमने बड़ी बड़ा अधर्म किया गलती की पाप किया उसका प्रायश्चित रूप में तो हरिजन सेवक संघ बना है प्रायश्चित रूप में बहुत हम कर लेते हैं बहुत किया भी है लेकिन सब हिंदू ने नहीं किया है जाट आहिद वो तो हिंदू पड़े हैं ना उन्होंने ये नहीं किया और ऐसे दूसरे भी पड़े हैं करोड़ों की अब संख्या में हिंदू है तो वो तो एक सारा दरिया पड़ा है तो जितने उसमें हिंदू है उन्होंने सब अपनाने लिए है नई तो, तो मुझको ये करोण कथा कर आपको सुनानी भी क्यों पड़े तो जब तक हम ऐसा करते थे और अभी करें अंग्रेजों के राज्य में तो करते थे तो अंग्रेजों को गालियां देते थे, थे हाँ वही ऐसे है नहीं तो, तो हम अच्छे हो जाते लेकिन अभी तो चले गए तो अच्छे हुए कि हम तो बुरे हुए तो हमको समझना चाहिए कि उन पर हमारे ऐसे जुलम नहीं करना चाहिए लेकिन मुझको ये डर है कि ऐसा भी हम जातियां करते हैं और करते थे पहले जमाने में उससे ज्यादा उसका सबब ही ये है कि हमने पहले तो बस जातियां की मुसलमानों पर मेरी मेरे ख्याल से तो गलती पाकिस्तान को भूल जाओ उसका ख्याल न करो उसने की हम करें एक आदमी पाप करता है तो हम करें ऐसा तो हो नहीं सकता है तो उसको भूल लें भूलें तो हमको पता चलेगा कि हमने जो जाटियां की मारपीट की वो सब बुरा काम किया तो एक बुराई में से पीछे दूसरी बुराइयां पैदा होती है तो पीछे वो तो हो गया हम मान लेते हैं कि अभी काफी तो हमने मार डाला और दूसरों को मारना है तब मार डालेंगे क्योंकि हमारे दिल में एक प्रकार की झूठी हिम्मत आ गई है तो अभी मारो तो तो जातिथान बनाएंगे आहिर स्थान बनाएंगे और पीछे हर एक अपना बनाएगा हिन्दुस्तान का कोई नहीं बनाएगा ये आखिर में हम नतीजे पर आते हैं इसलिए मैं कहूँगा बार बार कि हमारे हरिजनों को तो अपनाना ही चाहिए वो तो जैसे हम हिंदू हैं ऐसे ही है, वो कोई पंचम है नहीं पंचम ऐसी धर्म में हो नहीं सकती है। चार वर्ण है मेरी निगाह में एक ऊंचा और दूसरा नीचा लेकिन चार में सब जितने पैसे हो सकते है एक का काम है की धर्म सिखाना और करना दूसरा का है की धर्म का कि रक्षा करना और तीसरा का काम है कि तजारत करना तो अपना पेट भर अपना घर भरने के लिए नहीं करोड़ रुपया पैदा करने के लिए नहीं अपने लिए लेकिन करोड़ों पैदा करें और शुद्ध कोडी हो और वो सब प्रजा के लिए है और पीछे कोई तो सेवा करने वाले होने चाहिए तो शुद्ध है तो वो सेवा करें लेकिन चारो साथ, -साथ खड़े रह सकते हैं साथ साथ बेच सकते हैं ऐसा कोई है ही नहीं कि जो वो पीछे बारिस्टर बन गया तो बारिस्टरी नहीं कर सकता है तो भी उसको तो सेवा का करता है जो रक्षा करता है वो भी सेवा करता है तो तजारत करता है वो भी सेवा करता है और जो चाकरी नौकरी करता है हमारा पानी भरता है झाड़ू निकालता है अनेक काम करता है वो सब सेवा ही सेवा है चारो सेवा है लेकिन चारो सेवा क्षेत्र है उसके लिए वो बनाया उसके लिए पीछे किसी को वो धर्म सिखाता है उसको ज्यादा सीखना पड़ता है लेकिन उसका मतलब भी नहीं है कि वो छोड़कर कोई दूसरा करना चाहते हैं तो बड़ा पाप कर लेगा ऐसा एक वर्णाश्रम धर्म तो बड़ा है उसको भूल गए उसका अनर्थ कर लिया पीछे उसमें से तो अनेक जातिया पैदा की और उसमें पीछे पंचम पैदा किया तो वो तो सब हमारी गलती है हमारी दुष्टता को तो वो है हमारे हम धर्म से हट गए इसलिए हमने किया तो अगर हम आज तो हमारे हाथ में बागडोर आ गई है तो हम हिंदू हम सिख सब कोई अपने अपने धर्म के मुताबिक चले तब तो मैं समझता हूँ कि सब काम हो सकता है अभी तो मैंने भी समाप्त किया और ये भी समाप्त हो गया